की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सीखते हैं मैनेजमेंट गुरु एंड रघु रामन से जीने की कला दृढ़ विश्वास विचार और कर्म ही सफलता का मूल मंत्र है उसका हमेशा से मानना था कि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट मौजूदा डिजाइन में थोड़ा हेर करता है वह शायद ही कभी कोई मूलभूत इनोवेशन करता है इसके कारण वह 24 घंटे डिजाइन के बारे में सोचता रहता सोचता कि कैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सीमाओं को और परे ले जाया जा सके इस तरह की सोच विचार उसे स्कॉलरशिप पर स्वीडन ले गई और उसे अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर समुदाय से रूबरू होने का मौका मिला राष्ट्रीय स्तर की डिजाइन स्पर्धा में उसके डिजाइन को बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला और उसे डेट्रॉइट ऑटो शो में शामिल होने का मौका मिला इसके दो माह बाद उसने आईटी क्षेत्र का अपना मोटी तनख्वाह वाला जॉब छोड़ दिया ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाका करने का अपना सपना पूरा कर सके वह जानता था की कल्पनाशीलता की कोई कमी नहीं है वह यह भी जानता था कि उसे दर्जन भर अवधारणाओं पर काम करना होगा का। उनमें से कुछ दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन आखिरकार उसमें व्यवहारिक रूप से अपनाने की गुंजाइश भी होगी और मौजूदा वक्त के लिए प्रासंगिकता भी ठीक यही उसके साथ हुआ। वह और उसके दो साथी अब एक स्टार्टअप के भागीदार थे मिलिए इन तीनों टेक्नोलॉजी वीरों ऐसी नारायण सुब्रमण्यम प्रीतम मूर्ति और नीरज राजमोहन राज अल्ट्रावायलेट ऑटोमेटिक के पीछे का दिमाग यह बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है, है। कंपनी अलग, अलग तकनीकी रूप से बेहतर समाधान देने वाले वाहन डिजाइन करती है ऐसे ऑटोमोबाइल जो विभिन्न उपभोक्ताओं और बाजारों की जरूरत पूरी करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की डिग्री दुनिया भर की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे फॉक्स टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा वॉल्वो और फेरारी के साथ काम अनुभव के साथ कंपनी के सीईओ नारायण ने अपने डिजाइन के लिए बहुत तारीफ पाई है ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोबाइल डिजाइनर इंडस्ट्रियल डिजाइनर और के रूप में में नारायण का उद्देश्य व्यक्तिगत आवाजाही में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजना होता है इंजीनियर के रूप में उन तीनों को एक चीज अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें काफी वक्त इस पर देना है कि चीजें काम कैसे करे डिजाइन के रूप में वे रचनात्मक और प्रासंगिक विचार लेकर आते हैं डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में उन्हें यह भी मालूम था कि ये दोनों चीजें कैसे साथी जाए वर्तमान में अल्ट्रा वायलेट स्मार्ट पर्सनल मोबिलिटी पर काम कर रहे हैं क्लाइड नाम का यह प्रोडक्ट रोज की यात्रा का पहला और अंतिम ली की यात्रा के लिए है घर से ट्रेन या दफ्तर या वहां लौटना यह प्रोडक्ट अत्यंत सुगठित हल्का और हाई टेक्नोलॉजी यूजर के अनुभव पर केंद्रित वाहन है ट्विस्टर नामक एक अन्य वाहन शहरी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बनाई बाइक को मोटर बाइक व साइकिल दोनों रूपों में चलाया जा सकता है जब वक्त बचाना हो तो बाइक की तरह चलाएं और कैलोरी जलाना हो तो इसे साइकिल की तरह चलाएं। इसे ताइपे के इंटरनेशनल बाइक शो में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का अवार्ड मिला है जब यह साकार हो जाएगी तो साइकिल कम बाइक निश्चित ही ट्रांसपोर्ट मार्केट में अपनी छाप छोड़ेगी अल्ट्रा वायलेट भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक टू तो व्हीलर आरोप भी काम कर रही है जो व्यवहारिक भी है उनके सारे वाहन उच्च टेक्नोलॉजी वाले आई ओ टी इंटरफेस ऐसी लेस हो यानी वाहनों से जुड़ने और कंपनी से संपर्क करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है अल्ट्रा वायल वाहनों में समय के साथ लगातार सुधार आ रहा है और उभरती शहरी जीवन शैली में आसानी से जगह बना रहे हैं भविष्य में आने वाले वाहन दफ्तर जाने वाले लाखों लोगों के लिए रोज आने जाने की समस्या का सटीक समाधान लेकर आएंगे यह नए युग की टेक्नोलॉजी वाला ऑटोमेटिक सेक्टर ही भविष्य है। फंडा यह है कि यदि आप किसी बात में विश्वास करते हैं तो फिर आपके विचार वैसे बनते हैं। जो कर्म में बदलते हैं और अंत आपका चरित्र ही बन जाते हैं यही तो सफलता का मूल मंत्र है तो ये थी मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन की जीने की कला वाचक स्वर भारती परिमल